शिव पुराण वायवी कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। मीठा और कपिला गाय का दूध दही घी सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित है शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं उन आसनों पर विचित्र बिछावन कोमल गद्दे और सकिय होने चाहिए इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद सयाए होनी चाहिए समुद्र नदी एवं नद के लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जटित दिव्य एवं सुवर्ण में दंड से मनोहर हो भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है स्वर्णभूषित दो श्वेत जो रत्न में दंडों से शोभामान तथा जो राजहंसों के समान आकार वाले हों शिव की सेवा में देने योग्य है सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुरिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हों, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए उनके पूजन में हंस कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जोड़े गए हों शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर कालह काहल वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए इनके अतिरिक्त भेरी मृदंग मुरज तिमिछ और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्नपूर्वक जुटा रखने चाहिए पूजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के ही बनवाए परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो वह ऊँची चार दीवारी से घिरा हो उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों चंद्रोवे में मोतियों की लड़िया लगी हो दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुक्तों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करने चाहिए यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता क्योंकि भगवान भाव के विषयभूत है न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा ही थोड़ा हो या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र दोनों का समान फल है जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आधना के फल का भागी नहीं होता क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है भक्त्या प्रचोदित कुया अल्पवित्त मानव न कुरिया भक्तिवर्जिता सर्वस्व अभी योग दिवेश भक्ति विवर्जिता न तेन फल शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिवधाम में नहीं जा सकता अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है यह गुज से भी गुजेतर बात है इसमें संदेह नहीं है पाप के महासागर को पाप करन, पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है श्री कृष्ण अंत्यज अधम मूर्ख अथवा पति मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिभाव से ही शिव की पूजा करे क्योंकि अब को कहीं भी फल नहीं मिलता